पार्थ श्रिज्यु पापयोनय स्त्रि वैश्या शूद्रस्ते या परा गति मां हि यश्रिज मश्रय्वन गृह ये अु ु पापयोनय यो पापयो पाप योनि यहां ते पापयोनय पापजन्म केह स्त्रि वैश्या शूद्रा ते अति गच्छन्ति परांगति प्रकृष्टांगति